श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद सौ बीस अक्टूबर अठारह सौ चौरासी साधना की आवश्यकता घर के मालिक ने आकर प्रणाम किया यह मारवाड़ी भक्त श्री राम कृष्ण पर बड़ी भक्ति करते हैं पंडित जी के लड़के बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण ने पूछा क्या इस देश में पाड़िनी व्याकरण पढ़ाया जाता है मास्टर जी पाड़िनी श्री राम कृष्ण हाँ न्याय और वेदांत क्या यह सब पढ़ाया जाता है इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया गृहस्वामी महाराज उपाय क्या है श्री राम कृष्ण उनका नाम गुण कीर्तन और साधु संग उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना गृहस्वामी महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से मन हटता जाए श्री राम कृष्ण कितना है आठ आने हास्य ग्रीस्वामी यह सब तो आप जानते ही हैं महात्मा की दया के भी, हुए बिना कुछ भी न होगा श्री राम कृष्ण ईश्वर को संतुष्ट करोगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं ग्रीस्वामी उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ और है उन्हें अगर कोई पा जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है रुपया पाने पर आदमी पैसे का आनंद छोड़ देता है श्री रामगढ़ कुछ साधना की आवश्यकता होती है साधना करते ही करते आनंद मिलने लगता है मिट्टी के बहुत नीचे अगर घड़े में धन रखा हुआ हो और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनत के साथ उसे खोदते रहना चाहिए सिर से पसीना टपकता है परंतु बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जब कुदार लग ठनक ठनकार होती है तब आनंद की भी खूब मिलता है जितनी ही ठनकार होती है उतना ही आनंद बढ़ता है राम को पुकारते जाओ उनकी चिंता करो वे ही सब कुछ ठीक कर देंगे गृहस्वामी महाराज आप राम हैं श्री राम कृष्ण यह क्या नदी की ही तरंगे हैं तरंगों की नदी थोड़े ही है गृहस्वामी महात्मा को ही भीतर राम है राम को कोई देख तो पाता नहीं और अब अवतार भी नहीं है श्री राम कृष्ण सहासिक कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि अवतार नहीं है गृह चुपचाप बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण अवतारी पुरुष को सब लोग नहीं पहचान पाते नारद जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए गए तब राम ने खड़े होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा हम लोग संसारी जीव हैं आप जैसे साधुओं के आए बिना हम लोग कैसे पवित्र होंगे फिर जब सत्य पालन के लिए वन गए तब देखा राम के वनवास का संवाद पाकर ऋषिगण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे फिर भी उनमें से बहुतों को मालूम नहीं था कि राम अवतार है गृहस्वामी आप भी वही राम हैं श्री राम कृष्ण राम राम ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए यह कहकर श्री राम कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा जो राम घटघट -घट में विराजमान है उन्हीं का बनाया यह संसार है मैं तुम लोगों का दास हूँ रही राम ये सब मनुष्य और जीव जंतु हुए हैं गृहस्वामी हम लोग यह क्या जाने श्री राम कृष्ण तुम जानो या न जानो तुम राम हो गृहस्वामी आप में रागद्वेष नहीं है रामकृष्ण क्यों जिस गाड़ी वाले से कलकत्ते आने की बात हुई थी वह तीन आने पैसे ले गया फिर नहीं आया उससे तो मैं खूब चिढ़ गया था और था भी वह बड़ा बुरा आदमी देखो ना कितनी तकलीफ दी